पहला प्रश्न यह मोह क्या है उससे इतना दुख पैदा होता है फिर भी वह छूटता क्यों नहीं मनुष्य शून्य होने की बजाय दुख से भरा होना ज्यादा पसंद करता है भरा होना ज्यादा पसंद करता है खाली होने से भयभी थे चाहे फिर दुख से ही क्यों ना भरा हो सुख न मिले तो कोई बात नहीं दुख ही सही लेकिन कुछ पकड़ने को चाहिए कोई सहारा चाहिए दुख भी न हो तो तुम सुनने में खोने लगोगे सुख का किनारा तो दूर मालूम पड़ता है दुख का किनारा पास वही तुम खड़े हो जो पास है उसी को पकड़ लेते हो कि कहीं खो ना जाओ कहीं इस अपार में लीन ना हो जाओ कहते हैं न डूबते को तिनके का सहारा दुख तुम्हारा तिनका है बचाने योग्य कुछ भी नहीं है दुखी पा रहे हो लेकिन कुछ तो पा रहे हो ना कुछ कुछ सदा बेहतर इसलिए जान जान के भी आदमी दुख को पकड़ लेता है तुम जरा उस दिन की बात सोचो जब तुम्हारे भीतर कोई दुख ना बचे कोई चिंता ना हो तुम घबरा जाओगे तुम सहनो पाओगे तुम उद्विग्न हो उठोगे तुम बेचैन हो जाओगे तुम कोई ना कोई दुख रच लोगे तुम जल्दी ही कोई दुख पैदा कर लोगे अगर वास्तविक ना होगा तो काल्पनिक पैदा कर लोगे बिना दुख के तुम न रह सकोगे इसलिए भी कि बिना दुख के तुम होते ही नहीं मैं ही दुख पर जीता है जहां दुख गया मैं गया अहंकार दुख का भोजन करता है दुखी अहंकार में खून बन के बहता है हड्डी मांस मच्छा बनता है जहां दुख नहीं वहां तुम नहीं इसलिए भी तुम दुख को पकड़ते हो किसी के सहारे तो तुम हो तुमने कभी ख्याल किया तुम अपने दुखों को बढ़ा चढ़ा के कहते हो जितने होते हो उनसे बहुत बड़ा करके कहते हो क्यों दुख को बढ़ा के कहने में क्या सुख होता होगा एक सुख होता है कि बड़े दुख के साथ अहंकार बड़ा होता छोटी मोटी बीमारियां छोटे मोटे लोगों को होती बड़ी बीमारियां बड़े लोगों को होती छोटे मोटे दुख दो कौड़ी के दुख कोई भी भोग लेता तुम महंगे दुख भोगते हो तुम्हारे दुख बहुत बड़े तुम दुखों का पहाड़ ढोते हो तुम कोई छोटे मोटे दुख से नहीं दबे हो तुम पर सारी दुनिया की चिंताओं का बोझ है तुम अपने दुखों को बड़ा करके बताते हो तुम बड़ा चढ़ा के बात करते हो अगर कोई तुम्हारे दुख को छोटा करने की कोशिश करे तो तुम उससे नाराज होते तुम उसे कभी क्षमा नहीं करते आदमी बहुत अद्भुत है तुम अपने दुख की कथा कह रहे हो और कोई उदास होकर सुने या उपेक्षा करे तुम्हें तो चोट लगती है कि मैं अपने दुख कह रहा हूँ और तुम सुन नहीं रहे हो तो तुम्हें चोट इस बात से लगती है की तुम मेरे अहंकार को स्वीकार नहीं कर रहे हो मैं तुम्हें दुखों से दबा जा रहा हूँ तुम्हें इतनी भी फुर्सत नहीं दुख के द्वारा तुम दूसरों का ध्यान आकर्षित करते हो और अक्सर ये तरकीब मन में बैठ जाती गहरी बैठ जाती कि दुख से ध्यान आकर्षित होता है बचपन से ही सीख लेते हैं छोटे छोटे बच्चे सीख लेते हैं। जब वो चाहते है माँ का ध्यान मिले पिता का ध्यान मिले लेट जाएंगे बिस्तर पे के दर्द स्त्रियों ने तो सारी दुनिया में ये कला सीख रखी मैं अनेक घरों में मेहमान होता था मैं चकित होकर देखता था कि पत्नी ठीक ठीक प्रसन्न थी मुझसे ठीक ठीक बात कर रही थी उसके पति आया और वो लेट गई उसके सिर में दर्द है पति से ध्यान को आने का यही उपाय है सिर में दर्द हो तो पति पास बैठता है सिर में दर्द न हो तो कौन किसके पास बैठता है और हजार काम और एक बार तुमने ये तरकीब सीख ली कि दुख से ध्यान आकर्षित होता है तो आदमी कुछ भी कर सकता है तुम्हारे ऋषि मुनि जो उपवास करके अपने को दुख दे रहे हैं इसी तर्क का उपयोग कर रहे हैं जो स्त्री हर घर में कर रही हैं, बच्चे हर घर में कर रहे हैं किसी ने तीस दिन का उपवास कर लिया तुम चले दर्शन करने उसने दुख पैदा कर लिया है उसने तुम्हारे ध्यान को आकर्षित कर लिया आप तो जाना ही होगा ऐसे और हजार काम थे दुकान थी बाजार था लेकिन अब मुनि महाराज ने 30 दिन का उपवास कर लिया तो अब तो जाना ही होगा भीड़ बढ़ने लगती लोग कांटों पर लेते सिर्फ इसीलिए कि कांटों पर लेते तभी तुम्हारी नजरें उन तो पर पड़ती लोग अपने को सता रहे धर्म के नाम पर लोग हजार तरह की पीड़ाएं अपने को दे रहे हैं घाव बना रहे हैं जब तक तुम्हारे मुनि महाराज बिल्कुल सुख हड्डी हड्डी न हो जाए जब तक तुम्हें थोड़ा उनका तो मांस दिखाई पड़े तब तक तो तो तुम्हें शक रहता है। क्या भी मजा कर रहे हैं? अभी हड्डी तो मांस है। जब मांस बिल्कुल चला जाए जब बिल्कुल अस्थि पंजर हो जाए तुम कहते हो यह है तपस्वी तुस्वी करू जब उनका चेहरा पीला पड़ जाए खून बिल्कुल खो जाए एक बार कुछ लोग अपने एक मुनि को मेरे पास ले आए थे उनकी हालत खराब थी लेकिन भक्त मुझसे कहते थे कहकर गए थे कि उनके चेहरे ऐसी आवा है जैसे सोने की वहां पीतल भी नहीं था वो सिर्फ पीलापन था मैंने उसका तुम पागल हो तुम इस आदमी को मार डालोगे इसका चेहरा सिर्फ पीला हो गया है जर्द हो गया है और तुम कह रहे हो ये आभा है अध्यात्म ये कोई भी भूखे मरने वाले आदमी के चेहरे पर हो जाएगी दुख जल्दी से लोगों का ध्यान आकर्षित करवाता है तुमने एक बात ख्याल की अगर तुम सुखी हो तो लोग तुमसे नाराज हो जाते तुम जब दुखी होते हो तब तुमसे राजी होते तुम जब सुखी हो सब तुम्हारे दुश्मन हो जाते सुखी आदमी के सब दुश्मन दुखी आदमी के सब प्रकट करने लगते। बड़ा मकान बना हा रहे हैं इन्होंने कभी तुम्हारे सुख में खुशी नहीं मनाई थी इनके आंसू झूठे ये मजा ले रहे हैं, ये कह रहे चलो अच्छा हुआ तो जल गया ना हम तो पहले से ही जानते थे कि यह होगा तो पाप का ये फल होता ही जब तुमने बड़ा मकान बनाया था इनमें से कोई नहीं आया था कहने कि हम खुश हैं तो हम बड़े आनंदित हैं तुमने बड़ा मकान बना लिया जो तुम्हारे सुख में सुखी नहीं हुआ वो तुम्हारे दुख में दुखी कैसे हो सकता है लेकिन सहानुभूति बताने का मजा है और सहानुभूति लेने का भी मजा है सहानुभूति बताने वाले को क्या मजा मिलता है उसको मजा मिलता है कि आज मैं उस हालत में हूँ जहाँ सहानुभूति बताता हूँ तुम उस हालत में हो जहाँ सहानुभूति बताई जाती आज तुम गिरे हो चारों खाने चित जमीन पर पड़े हो आज मुझे मौका है कि तुम्हारे गाँव सहलाऊ मलम पट्टी करूँ आज मुझे मौका है कि तुम मैं बताऊ मेरी हालत तुमसे बेहतर है जब कोई तुम्हारे आंसू पहुँचता है तो जरा उसकी आंखों में गौर ऐसी देखना वो खुश हो रहा है वो ये खुश हो रहा है कि चलो एक तो मौका मिला नहीं तो अपनी ही आंखों के आंसू दूसरे पहुंचते रहे जिंदगी भर आज हम किसी और के आंसू पहुंच रहे और कम से कम इतना अच्छा है कि हमारी आंख में आंसू नहीं किसी और की आंख में आंसू हम पहुंच रहे लोग जब दुख में सहानुभूति दिखाते हैं तो मजा ले रहे वो मजा रुब रहे वो स्वस्थ चित्र का लक्षण नहीं और तुम भी दुखी होकर जो सहानुभूति पाने का उपाय कर रहे हो वो भी रुग्ण दशा है ये पृथ्वी रोगियों से भरी मानसिक रोगियों से भरी यहाँ स्वस्थ आदमी खोजना मुश्किल है पूछा है तुमने मोह क्या है और इतना दुख पैदा होता है फिर भी वह छूटता नहीं पहली तो बात तुम्हें अभी ठीक ठीक दिखाई नहीं पड़ा होगा की मोह से दुख पैदा होता है तुमने सुन ली होगी बुद्ध की बात कि किसी महावीर की कि किसी कबीर की कि किसी मोहम्मद की तुमने बात सुन ली होगी कि मोह से दुख पैदा होता है अभी तुम्हें समझ नहीं पड़ी सुनी जरूर है अभी गुनी नहीं विचार तुम्हारे मन में पड़ गया है विचार के कारण प्रश्न उठने लगा है लेकिन यह तुम्हारा अपना प्रामाणिक अनुभव नहीं ये तुमने अपने जीवन की कठिनाइयों से नहीं जाना है तुमने इसे अपने अनुभव की कसौटी पर तो नहीं कसा है कि मोह दुख लाता है अगर तुम्हें यह दिखाई पड़ जाए तो तुम कैसे पकड़ोगे कोई आदमी मेरे पास नहीं आता कहता ये है, ये मेरे हाथ में काटता है अब मैं इसको छोड़ू कैसे कोई पूछेगा कि बिच्छू है काटता है दुख देता है मगर छो, छोड़ा नहीं चाहता जैसे ही बिच्छू काटेगा तुम फेंक दोगे उसे तुम पूछने नहीं जाओगे किसी से लेकिन तुम पूछ रहे हो कि मोह दुख देता है फिर भी छुटता क्यों नहीं? इसका कारण साफ है भीतर तो तुम जानते हो कि मोह में मजा है ये बुद्ध पुरुष जो तुम्हारे चारों तरफ सोरगुल मचाए रहते हैं जो कहते हैं कि मोह में दुख है। इनकी बात तुम टाल नहीं सकते क्योंकि ये आदमी प्रमाणिक है इनकी बात को तुम इंकार नहीं कर सकते क्योंकि इनका जीवन तुमसे बहुत ज्यादा अनंत गुना आनंदपूर्ण है इनका तर्क प्रगाढ़ है, है, इनकी प्रतिभा है। ये जब कुछ कहते हैं तो उसके कहने के पीछे इनका पूरा बल होता इनकी पूरी जीवन ज्योति होती तो इनकी बात को तुम इंकार नहीं कर सकते इनकार करने की तुम्हारे पास क्षमता नहीं साहस नहीं इंकार कैसे करोगे तुम्हारे चेहरे पर दुख तुम्हारे प्राणों में दुख इनके चारों आनंद की वर्षा हो रही इंकार तुम किस मुंह से करोगे तो इनकार तो नहीं कर पाते कि आप गलत कहते मानना तो पड़ता है सिर झुका के कि आप ठीक कहते होंगे क्योंकि तो हम दुखी हैं और आप आनंदित लेकिन भीतर तुम्हारा गहरे से गहरा मन यही कहे चला जाता है कि छोड़ो इन बातों में पढ़ना मत संसार में बड़ा सुख पड़ा है शायद अभी नहीं मिला है तो कल मिलेगा आज तक नहीं मिला है तो कल भी नहीं मिलेगा यह कौन कह सकता है खो थोड़ा और शायद जल स्रोत मिल जाए थोड़ी मेहनत और जल्दी थको मत दिल्ली ज्यादा दूर नहीं थोड़े और चलो इतने चले हो थोड़ा और चल दो इतनी जिंदगी गवाई है थोड़ी और दांव पर लगा लगाकर देख लो और फिर नहीं होगा कुछ तो अंत में तो धर्म है ही लेकिन तुम धर्म को हमेशा अंत में रखते हो तुम कहते हो नहीं होगा कुछ तो अंततः तो परमात्मा का स्मरण करेंगे मगर जब तक जीवन है चेष्टा तो कर ले इतने लोग दौड़ते हैं तो गलत ही तो रितु दौड़ते होंगे अब एक दूसरी बात ख्याल में लेना जब तुम बुद्ध पुरुषों के पास होते हो तो उनकी आंखें उनका व्यक्तित्व उनकी भावभंगिमा उनके जीवन का प्रसाद उनका संगीत सब प्रमाण देता है कि वे ठीक तुम गलत हो लेकिन बुद्ध पुरुष कितने कभी कभी उनसे मिलना होता है और मिलके भी कितने लोग उन्हें देख पाते और पहचान पाते सुन के भी कितने लोग उन्हें सुन पाते आंखें जो आखे कहा कान कहां है जो उन्हें सुने और हृदय कहाँ है जो उन्हें अनुभव करे और कभी कभी विरल उनसे मिलना होता है जिनसे तुम्हारा रोज मिलना होता है सुबह से सांस तक करोड़ों करोड़ों लोग वे सब तुम जैसे ही दुखी और वे सब संसार में भागे जा रहे हैं तृष्णा में दौड़े जा रहे हैं मोह में लोभ में इनकी भीड़ भी प्रमाण बनती है कि जब इतने लोग जा रहे हैं संसार की तरफ जो सब दिल्ली जा रहे हैं तो गलती कैसे हो सकती है इतने लोग गलत हो सकते हैं? इतने लोग नहीं गलत हो सकते अधिकतम लोग गलत होंगे और इक्का दुकान आदमी कभी सही हो जाता है ये बात चस्ती नहीं इनमें बहुत समझदार है पढ़े लिखे बुद्धिमान है प्रतिष्ठित है इनमें सब तरह के लोग है, गरीब है अमीर है सब भागे जा रहे हैं इतनी बड़ी भीड़ जब जा रही हो तो फिर भीतर के स्वर सुख लगते वो कहते एक कोशिश और कर लो जहा सब जा रहे हैं वहां कुछ होगा नहीं तो इतने लोग अनंत अनंत काल से उस तरफ जाते क्यों अब तक रुक न जाते तो बुद्ध पुरुष फिर तुम्हारे भीतर उनका स्वर धीमा पड़ जाता भीड़ की आवाज फिर बजनी हो जाती और भीड़ की आवाज इसलिए बजनी हो जाती की अंत तुम भीड़ से ही राजी हो क्योंकि तुम भीड़ के हिस्से हो तुम भीड़ हो बुद्ध पुरुषों से तुम किसी किसी क्षण में राजी होते हो कभी बड़ी मुश्किल से एक क्षण भर को तालमेल बैठ जाता है उनकी वीणा का छोटा सा स्वर तुम्हारे कानों में गूंज जाता है मगर ये जो नकारखाना है जिसमें भयंकर शोरगुल मचरा है ये तुम्हें 24 घंटे सुनाई पड़ता है तुम्हारे पिता मोह से भरे तुम्हारी माँ मोह से भरी तुम्हारे भाई तुम्हारी बहन तुम्हारे शिक्षक तुम्हारे धर्मगुरु सब मोह से भरे सबको कुछ मिल जाए। और जो मिल जाता है उसे पकड़ कर रख ले और जो नहीं मिला है उसे भी खोज ले मोह का अर्थ क्या होता है मोह का अर्थ होता है मेरा ममत्व जो मुझे मिल गया है वो छूट ना जाए लोग का क्या अर्थ होता है लोभ का अर्थ होता है जो मुझे अभी नहीं मिला है वो मिले और मोह का अर्थ होता है जो मुझे मिल गया वो मेरे पास टिके ये दोनों एक ही पक्षी के दो पंख हैं उस पक्षी का नाम है तृष्णा वासना कामना इन दो पंखों पर तृष्णा उड़ती जो है उसे पकड़ रखू वो छूट ना जाए और जो नहीं है वो भी मेरी पकड़ में आ जाए एक हाथ में जो है उसे संभाले रखूं और एक हाथ उस पर फैला करूँ जो मेरे पास नहीं मोह की छाया है क्योंकि अगर उसे पाना है जो तुम्हें नहीं मिला है तो उसको तो पकड़ के रखना ही होगा जो तुम्हें मिल गया समझो कि तुम्हारे पास पांच लाख रुपए हैं और तुम पचास लाख चाहते हो अब पचास लाख अगर चाहिए तो ये पांच लाख खोने नहीं चाहिए क्योंकि इन्हीं के सहारे पचास लाख मिल सकते अगर ये खो गए तो फिर पचास लाख का फैलाव नहीं हो सकेगा धन धन को खींचता है पद पद को खींचता है जो तुम्हारे पास है उसमें बढ़ती हो सकती लेकिन अगर इसमें कमती होती चली जाए तो फिर जो तुम्हें नहीं मिला है उसको पाने की आशा टूटने लगती तो जो है उसे जमा के पैर खड़े रहो और जो नहीं है उसकी तरफ हाथों को बढ़ाते रहो इन्हीं दो के बीच आदमी खींचा खींचा मर जाता है ये दो पंख वासना के और यही दो पंख तुम्हें नरक में उतार देते वासना तो उड़ती है इनके द्वारा तुम भ्रष्ट हो जाते हो तुम नष्ट हो जाते हो लेकिन ये अनुभव तुम्हारा अपना होना चाहिए मैं क्या कहता हूं इसकी फिक्र मत करो तुम्हारा अनुभव क्या कहता है कुरे दो अपने अनुभव को जब भी तुमने कुछ पकड़ना चाह तभी तुम दुखी हुए क्यों दुख है पकड़ने से क्योंकि इस संसार में सब क्षण है पकड़ा कुछ जा नहीं सकता और तुम पकड़ना चाहते हो तुम प्रकृति के विपरीत चलते हो हारते हो हारने में दुखे जिस कोई आदमी नदी के धार के विपरीत तैरने लगे तो शायद हाथ दो हाथ फैर भी जाए लेकिन कितना तैर सकेगा थकेगा टूटेगा विपरीत धार में कितनी देर ठहरेगा धार इस तरफ जा रही वो उल्टा जा रहा थोड़ी देर में धार की विराट शक्ति उसकी शक्ति को निभिन्न कर देगी थकेगा हारेगा और जब थकेगा हारेगा और पैर उखड़ने लगेंगे और नीचे की तरफ बहने लगेगा तब विषाद घेरेगा कि हार गया पराजित हो गया जो चाहिए था नहीं पा सका जो मिलना था नहीं मिल सका तब चित्त में बड़ी गिलानी होगी आत्मघात के भाव उठेंगे दुख गहन होगा जो जानता है वो नदी की धार के साथ बहता है वो कभी हारते नहीं दुख हो क्यों वो नदी की धार को शत्रु नहीं मानता मैत्री साथता है बुद्धत्व तो आता कैसे है बुद्धत्व तो आता है स्वभाव के साथ मैत्री साथने से जैसा है जैसा होता है उससे विपरीत की आकांक्षा मत करना अन्य दुख होगा जान के हम विपरीत की आकांक्षा करते तुम सोचते हो जो मुझे मिला समझो कि तुम जवान हो तो तुम सोचते हो सदा जवान रह जाऊं। तुम क्या कह रहे हो थोड़ा आंख उठाकर देखो ऐसा हो सकता होता तो सभी जवान रह गए होते ऐसा हो सकता होता तो कौन बूढ़ा हुआ होता जानकर सोचकर विचार कर राजी होकर हर जवान रुक जाना चाहता है कि बूढ़ा न हो जा लेकिन हर एक को बूढ़ा होना पड़ेगा धार बही जाती है पानी के जैसा जीवन रोज बदलता जाता है यहां कुछ भी थिर नहीं तो जब बुढ़ापा आएगा और उसके पहले कदम तुम सुनोगे दुख होगा कि हार गया हारे इत्यादि कुछ भी नहीं जीत की आकांक्षा के कारण हार का ख्याल पैदा हो रहा है यह भ्रांति इसलिए बन रही है क्योंकि तुम जवान रहना चाहते थे और प्रकृति किसी चीज को ठहरने नहीं देती प्रकृति बहाव है और तुमने प्रकृति के विपरीत कुछ चाहा था जो संभव नहीं है संभव नहीं हो सकता है ना हुआ है ना कभी होगा जो संभव नहीं हो सकता उसकी आकांक्षा में दुखे फिर तुम बूढ़े हो जाओगे तब भी नहीं समझोगे अब तुम मरना नहीं चाहते पहले जवान पकड़ी थी अब बुढ़ापे को पकड़ते हो तो कुछ सीखे नहीं देखा कि बचपन था वो भी गया जवानी थी वो भी गई बुढ़ापा भी जाएगा जीवन भी जाएगा मौत भी आएगी और जब जीवन ही चला गया तो मौत भी जाएगी घबराओ मत सब बहराह यहाँ न जीवन रुकता है न मौत रुकती इस प्रवाह को जो सहज भाव से स्वीकार कर लेता जो रत्ती भर भी इससे संघर्ष नहीं करता जो कहता जो हो मैं उससे राजी हूँ जैसा हो उससे राजी हूँ कभी धन हो तो धन से राजी हूँ और कभी दरिद्रता आ जाए तो दरिद्रता से राजी हो कभी महल मिल जाए तो महल में रह लूंगा कभी महल खो जाए तो उनके लिए रोता नहीं रहूंगा लौट के पीछे देखूंगा नहीं जो होगा जैसा होगा उससे अन्यथा मेरे भीतर कोई कामना ना ना करूंगा फिर कैसा दुख फिर दुख असंभव है आज तुम्हें एक स्त्री से मिले प्रेम में पड़ विवाह कर लिया अब तुम सोचते हुए ये स्त्री खो चाहे एक दिन पहले यह तुम्हारी स्त्री नहीं थी कहीं ये खोना ना चाहे कहीं ये प्रेम टूटना चाहे कहीं ये संबंध बिखरना चाहे जो बना है बिखरेगा बनती ही चीजें बिखरने को है यहां कुछ भी शाश्वत नहीं यहां सिर्फ झूठी और मुर्दा चीजें शाश्वत होती कागज का फूल देर तक टिक सकता असली फूल देर तक नहीं टिकता इसी डर से कि कहीं प्रेम खो ना जाए लोगों ने प्रेम करना बंद कर दिया और विवाह करना शुरू किया विवाह कागज का फूल है प्लास्टिक का फूल है प्रेम गुलाब का फूल है सुबह खिला सांझ मुड़ जाए कुछ पक्का नहीं जो जीवंत है वो जीवन थी इसीलिए है कि बहरा है बहने में जीवन है जीवन में बहाव है जो ठहरा हुआ है, एक पत्थर पड़ा है गुलाब के फूल के पास वो सुबह भी पड़ा था सांझ भी पड़ा होगा कल भी पड़ा होगा परसों भी पड़ा होगा सदिया बीत गई सदियों तक पड़ा रहेगा और ये गुलाब का फूल सुबह खिला और सांझ मुरछा गया ये सोच के गुलाब का फूल मुरझा जायेगा तुमने तो पत्थर की पूजा करनी शुरू कर दी आदमी खूब अद्भुत है पत्थर की मूर्तियों पर फूलों को चढ़ाता है फूलों की मूर्तियों को पत्थर को चढ़ाओ तो समझ में आता है लेकिन पत्थर की मूर्ति में फिरता मालूम होती स्थिरता मालूम होती असली बुद्ध तो एक दिन से फिर एक दिन नहीं हो गए लेकिन नकली बुद्ध वो जो पत्थर की मूर्ति है उसे तुम सदा पकड़े बैठे रह सकते हो आदमी इस भैसे की कहीं दुख ना झेलना पड़े धीरे धीरे जीवंत वस्तुओं से ही संबंध तोड़ लेता है मुर्दा वस्तुओं से संबंध जोड़ लेता है उससे भी दुख होगा क्योंकि मुर्दा वस्तुओं से कहां सुख की संभावना सुख का एक ही उपाय है तरलता तथाता तुमने पूछा मोह क्या है मोह है ठहरने की वृत्ति जहां कुछ भी नहीं ठहरता वहां सब ठहरा हुआ रहे ऐसी भावदशा ऐसी भ्रांति इससे दुख पैदा होगा तुम खुद ही दुख पैदा कर रहे हो फिर इस दुख से तुम कहते हो कि छूटना कैसे हो ये छूटता भी नहीं यह छूटता इसलिए नहीं कि इसको छोड़ो तो तुम एकदम खाली हो जाते हो फिर तुम क्या हो दुख की कथा हो तुम दुख का अंबार हो तुम दुख ही दुख जमे इन सब को छोड़ दो तो शून्य हो गए शून्य से घबराहट लगती कि चलो कुछ नहीं सिरदर्द तो है चलो कुछ नहीं कोई तकलीफ तो है तकलीफ से भरे तो हैं कुछ उलझाओ कुछ व्यस्तता बनी तो आदमी इसलिए दुख नहीं छोड़ता प्रश्न पूछने वाले का ख्याल ऐसा है कि जब दुख है तो छूटता क्यों नहीं इसलिए नहीं छूटता कि यही तो है तुम्हारे पास दुख की संपदा के अतिरिक्त तुम्हारे पास है क्या इसको ही छोड़ दोगे तो बचता क्या है? एक दिन हिसाब लगाना बैठकर एक कागज पर लिखना कि क्या क्या दुख है जीवन कंजूसी मत करना सारी फेरिस्त लिख डालना और फिर सोचना ये सब छूट जाए तो मेरे पास क्या बचता है तुम एकदम घबरा जाओगे क्योंकि इसके अतिरिक्त तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचता यही चिंताएं यही विषाद यही फिक्रे यही स्मृतियाँ यही कामनाएं यही वासनाएं यही सपने इनके अतिरिक्त तुम्हारे पास क्या है यही आपा यही रोज का संघर्ष इसके अतिरिक्त तुम्हारे पास क्या है तुम्हें पता है छुट्टी का दिन लोगों का मुश्किल से कटता है काटे नहीं कटता तरकी में खोजनी पड़ती नई दुख की चलो पिकनिक को चले कोई नया दुख उठाए खाते नहीं करता, खाली बैठ नहीं सकते क्योंकि खाली बैठे तो खाली मालूम होते दफ्तर की याद आती बड़ा मजा है दफ्तर में छह दिन सोचते हैं कब छुट्टी हो और जिस दिन छुट्टी होती उस दिन सोचते हैं कि कब सोमवार आ जाए और दफ्तर खुल जाए फिर चले रविवार के दिन पश्चिम के मुल्कों में सर्वाधिक दुर्घटना होती हो क्योंकि रविवार के दिन सारे लोग खुले छूट गए जैसे सब जंगली जानवर खुले छोड़ दिए अब उनको कुछ सूझ नहीं रहा कि करना क्या है सबके पास कारे हैं, अपनी अपनी लेकर निकल पड़े तुमने चित्र देखी पश्चिम के समुद्र तटों के वहां लोग इकट्ठे इतनी भीड़ मालूम होती है खड़े होने की जगह नहीं इससे अपने घर में थोड़ी ज्यादा जगह थी चले मीलों तक कारें एक दूसरे से लगी चल रही चार घंटे कार ड्राइव करके पहुंचे फिर चार छह घंटे कार ड्राइव करके लौटे और वहां वही भीड़ थी जिस भीड़ से बचने निकले थे वो सारे लोग वहीं पहुंच गए थे सभी को जाना भीड़ से बचना सारी भीड़ वहीं पहुंच गई घर में भी इससे ज्यादा आराम था अगर घर ही रुक गए होते तो आज शांति होती क्योंकि तो सारा गांव तो गया था लेकिन घर कौन रुके खालीपन, पन्ना घबराहट होगी बेचैनी होती कुछ करने को चाहिए तुमने कभी खाली एक दिन गुजारा एक दिन सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक कुछ ना किया हो पढ़े रहे अखबार भी ना पढ़ा रेडियो भी ना खोला हो पत्नी से भी नहीं झगड़े हो पड़ोसियों से भी जाके गपशप न की हो एक दिन तुमने कभी ऐसा किया है कि कुछ न किया हो तुम्हें याद ना आएगा ऐसी जिंदगी में कोई दिन जिस दिन तुमने कुछ न किया हो क्या कारण होगा कि कभी तुमने इतना विश्राम भी न जाना खाली होने में डर लगता है खाली होने में भय लगता है कि भीतर अगर मैं गया खाली में और वहां कुछ ना पाया तो मुल्ला नीन एक ट्रेन में सफर कर रहा था टिकट कलेक्टर आया टिकट पूछी मुल्ला बहुत से खींचे बना रखा है कमीज में भी कोट में भी अचकन में भी सब में कई खींचे और चीजें भरे रहता। एक खीसा उल्टा दूसरा उल्टा सब खींचे उल्टा मगर एक कोर्ट के खीसे को नहीं छू रहा है सबने देख लिया टिकट नहीं मिल रही आकर उस टिकट कलेक्टर ने कहा कि मानुभाव आप इस खीसे को नहीं देख रहे कोट के उसने कहा उसको नहीं देख सकता अगर उसमें न मिली तो फिर फिर मारे गए वही तो एक आशा है कि शायद वहां हो उस खीसे की तो बात ही मत उठाना फिर अपने दूसरे खीसों में टटोलने लगा तुम बाहर चटोलते रहते हो क्योंकि तुम तो डरते हो अगर भीतर खोजा और वहां भी न पाया फिर फिर क्या होगा फिर गए काम से इसलिए आदमी बाहर दौड़ता है खूब दौड़ धूप करता है मोह यानी बाहर बाहर बाहर व्यस्तता अर्थात बाहर अव्यस्त हुए खाली हुए विराम आया तो भीतर जाना पड़ेगा और तो जाने कोई जगह नहीं बसती बाहर से ऊर्जा उलझी थी सुलझ गई तो कहा जाएगी लौटेगी अपने घर पर जैसे पंछी उड़ा उड़ा और थक गया तो लौट आता अपने नील में ऐसे ही तुम अगर बाहर कोई उलझन ना पाओगे तो कहाँ जाओगे लौट आओगे अपने नील में और डर लगता है कि वहां अगर सन्नाटा हुआ वहां अगर कोई ना मिला अगर वहां कुछ भी ना हुआ सुनते हैं कि वहां परमात्मा का वास जरूर होगा मानते हैं कि होगा मगर देखते नहीं अगर ना हुआ तो सुनते हैं वहां परम आनंद की वर्षा हो रही सुनते हैं मगर देखा नहीं कभी क्योंकि देखा और अगर ना हुआ तो फिर तो जीवन बिल्कुल ही निराश हो जाएगा बाहर तो है ही नहीं और अब भीतर भी नहीं फिर तो जीने का क्या कारण रह जाएगा फिर तो आत्मघात के सिवाय कुछ भी ना सोचेगा इस घबराहट से आदमी उलझा रहता पुराने मोह मोह कट जाते नए बना लेता है। पुरानी झंझटें छूट जाती नई झंझटें बना लेता पुरानी, पुरानी खत्म ही नहीं हो पाती उसके पहले ही नए के बीज बो देता कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ऐसी घड़ी आ जाए कि खाली छूट जाऊं पुरानी झंझट खत्म नहीं है नहीं अब क्या करू और आश्चर्य तुम्हें होगा यह जानकर कि जो इस भीतर की शून्यता को जानता है वही सुख को जानता है और तो सब दुखी दुख जो इस शून्य होने को राजी है वही पूर्ण हो पाता है और तो सब खाली के खाली रह जाते है ये तुम्हें बड़ा उल्टा लगेगा जो खाली होने को राजी है वो भर जाता है और जो खाली होने को राजी नहीं है वो सदा के लिए खाली रह जाता है उसने कहा धन है वे जो खोएंगे क्योंकि जिन्होंने खोया उन्होंने पाया और जिन्होंने बचाया उन्होंने सब गमाया इसलिए तुम दुख नहीं छोड़ते कुछ तो है मुट्ठी में दुखी सही मुट्ठी तो बंधी है भ्रांति तो बनी है बुद्ध का सारा संदेश यही है सारे बुद्धों का संदेश यही है कि खोलो मुट्ठी बंधी मुट्ठी खाली संसारी तो उल्टी बात कहते हैं वो कहते हैं बंधी मुट्ठी लाख की खोली के खाक की बुद्ध कहते हैं खोलो मुट्ठी बंधी मुट्ठी खाक की खोली तो लाख की खोलो मुट्ठी सब खोल डालो और एक बार आर पार झांक लो कुछ बंद मत रखो कोई जेब डर के कारण छोड़ो मत सब ही देख लो चुकता देख लो पूरा देख लो उसी देखने में उसी देखते देखते तुम्हारा जीवन रूपांतरित हो जाता है जिसने अपने भीतर के सुनने का साक्षात्कार कर लिया उसने पूर्ण का साक्षात्कार कर लिया क्योंकि शून्य और पूर्ण एक ही सिक्के के दो पहलू जो एक तरफ से शून्य मालूम होता है वही दूसरी तरफ से पूर्ण शून्य मालूम होता है क्योंकि तुम संसार को पकड़े हो तुम एक तरह का ही भराव जानते हो सांसारिक भराव वो वहां नहीं है इसलिए तुम्हें भ्रांति होती है कि भीतर शून्य जब तुमने सांसारिक भराव छोड़ दिया और तुमने भीतर झांका तब तुम्हें दूसरी बात पता चलेगी कि ये शून्य नहीं है ये मेरी सांसारिक पकड़ के कारण शून्य मालूम होता था यहाँ संसार नहीं है इसलिए शून्य मालूम होता था यहाँ परमात्मा है मैं एक बहुत बड़े अमीर के घर में मेहमान हुआ अमीर थे और जैसे अक्सर अमीर होते हैं कोई सौंदर्य बोध नहीं था जो नया दुनिया में मिलता है सारी दुनिया में यात्रा करते रहते थे सब खरीद लाए जहां जो मिले वो ले आते थे उनका घर एक कबाड़ खाना था जिस कमरे में मुझे ठहराया उसमें संभल के चलना पड़ता था इतनी चीजें उसमें भर रखी थी सब कुछ था उसमें मैंने उनसे कहा कि मुझे यहाँ सात दिन रुकना होगा आप मुझ पे अगर थोड़ी कृपा करें तो ये सब चीजें यहाँ से हटा लें वो बोले लेकिन कमरा खाली हो जाएगा मैंने कहा कमरा खाली नहीं हो जाएगा कमरा कमरा हो जाएगा अभी ये कमरा है ही नहीं अभी वहाँ से चलना भी पड़ता तो संभल के निकलना पड़ता ये कोई कमरा है इसमें स्थान ही नहीं है इसमें रहने की जगह नहीं है इसमें अवकाश नहीं कमरे का तो मतलब होता है जहाँ अवकाश जहां रहने की जगह हो जहां रहा जा सके कमरे का मतलब होता है जहां रहा जा सके यहाँ तो रह ही नहीं सकता कोई यहाँ रिक्तता तो बिल्कुल नहीं है रिक्तता के बिना कैसे रहोगे रिक्तता में ही रहा जाता है इसलिए तो सारा अस्तित्व तो आकाश में रहता है क्योंकि आकाश यानी शून्य आकाश यानी अवकाश जगह देता है पृथ्वी हो चांद हो तारा हो सूरज हो लोग हो वृक्ष हो सबको जगह देता है आकाश पूर्ण है लेकिन उसकी पूर्णता और ढमकी खैर मैं उनका मेहमान था राजी तो वो बहुत नहीं थे लेकिन मुझे वहां सात दिन रहना था मैं भी राजी नहीं था उसका बारखाने में रहने को उन्हें मजबूरी में सब निकालना पड़ा बड़े बेमन से उन्होंने निकाला निकाल निकाल के पूछते सब इतना रहने दे इसको भी ले जाओ रेडियो रहने दे टेलीविजन रहने दे उनका सब तुम ले जाओ तुम बस मुझे छोड़ दो और तुम भी ज्यादा यहाँ मत आना चाहते ले गए बेमन से उनको बड़ी उदासी लग रही थी वो बड़े सोच भी रहे होंगे कि मैं भी कैसा ना समझ आदमी आ गया घर उन्होंने शायद मेरे आने की वजह से और चीजें वहां रख दी होंगी उन्होंने तैयारी की थी जब सब निकल गया वहां कुछ भी न बचा तो उन्हें आंखें बड़ी उदासी चामों तक देखो कामया ने कहा था आपसे पहले बिल्कुल खाली हो जाए उनकी आंखों में करीब करीब आंसू थे सब खाली हो गए मैंने उनसे कहा कि आप फिक्र न करें मुझे खाली में रहने का आनंद है मुझे खाली में रहने का रस है अब ये जगह बनी अब ये कमरा भरा पूरा है कमरे कमरेपन से स्थान से भरा है आकाश से भरा है मगर ये और ढंग का भरा और फर्नीचर से भरना एक भरना है आकाश से भरना दूसरा भरना है ठीक ऐसा ही तुम्हारे भीतर भी घटता है कूड़ा करकट से भरे हो अपने को छोड़ते भी नहीं क्योंकि तो खाली न हो जाओ छोड़ोगे तभी तुम पहचानोगे कि तुम्हारे खाली करते करते ही जो उतर आता है आकाश तुम्हारे भीतर वही तुम्हारी वास्तविकता है उसे निर्वाण कहो परमात्मा कहो जो नाम देना हो वह नाम दो दूसरा प्रश्न तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं मुकद्दर आजमाना चाहता हूँ मुझे बस प्यार का एक जाम दे दे मैं सब कुछ भूल जाना चाहता हूँ फिर तुम गलत जगह आ गए तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ यहाँ सारी चिश्ते ये चल रही कि अब तुम अपना और ना बनाओ अपना बनाना यानी मोर मेरे का विस्तार मैं तुम्हें कोई तरह से भी सहयोगी नहीं हो सकता अपने को बढ़ाने में काफी दुख ने झेल लिया है अपनों से अब तो छोड़ो मुझसे तुम इस तरह का संबंध बनाओ जिसमें मेरा तेरा हो ही नहीं, नहीं तो वो संबंध भी सांसारिक हो जाएगा जहां मेरा आया वहां संसार आया क्या तुम बिना मेरे तेरे को उठाए संबंध नहीं बना सकते क्या ये संबंध मेरे तेरे कि भीड़ से मुक्त नहीं हो सकता तुम वहां मैं यहां क्या बीच में मेरे तेरे का शोरगुल होना ही चाहिए सन्नाटे में ये बात नहीं हो सकेगी तुम शून्य बनो बजाय मेरे का फैलाव करने के तो तुम मुझसे जुड़ोगे मैं शून्य हूं तुम शून्य बनो तो तुम मुझसे जुड़ोगे मैंने मेरे का भाव छोड़ा है तुम भी मेरे का भाव छोड़ो तो मुझसे जुड़ोगे मुझसे जुड़ने का एक ही उपाय है मुझे से हो जाओ तो मुझसे जुड़ोगे अब तुम कहते हो कि तुम्हें अपना बनाना चाहता तुमने कितने दरवाजों पर दस्तक दी कितने लोगों को अपना बनाना चाहा सब जगह से ठोकर खाते लौटे सब जगह से अपमानित हुए अभी भी होश नहीं आया फिर वही पुराना राग लोग विषय बदल लेते हैं गीत वही गाए चले जाते हैं, लोग वाद्य बदल लेते हैं सुर वही उठाए चले जाते हैं, कभी कहते हैं मेरा धन कभी कहते हैं मेरा मकान फिर कभी कहने लगते हैं मेरा गुरु मेरा भगवान कि मेरा मोक्ष कि मेरा शास्त्र क्या फर्क पड़ता है तुम मेरा शास्त्र कहो कि मेरी दुकान कहो सब बराबर जहां मेरा है वहां दुकान है और इसलिए तो मंदिरों पे भी झगड़े हो जाते हैं क्योंकि जहाँ मेरा है वहां झगड़ा है जहाँ मेरा है वहां उपद्रव है मैं गांव में गया एक ही जैन मंदिर है थोड़े से घर है उस गांव में कुछ सीताम्बरियों के घर है कुछ दिगंबरियों के घर और एक ही मंदिर मंदिर पे ताला पड़ा पुलिस का मैंने पूछा मामला क्या है सीताम्बर दिगम्बरों में झगड़ा हो गया है मंदिर एक ही है कई दिनों से दोनों उसमें पूजा करते थे सब ठीक चलता था समय बांट रखा था कि 12 बजे तक एक पूजा करेगा 12 बजे के बाद दूसरे का हो जाएगा मंदिर कभी कभी अड़चन आ जाती थी कि 12 बजे समय हो गया और कोई स्वतामी है कभी पूजा किए ही चले जा रहा है कभी उपद्रवी लोग होते कोई पूजा से मतलब नहीं पूजा करनी हो तो क्या मतलब है यहाँ आने का कहीं भी हो सकती उपद्रवी लोग देख लिया कि बारह बज गए लेकिन उपद्रव खींचे गए पूजा को साढ़े बारह बजा दिए दिगम्बरी आ गए लठ लेके के हटो वो उनके महावीर स्वामी खड़े देख रहे हैं बेचारे की ये वहां लठ चल गए 12 के बाद मंदिर मेरा है ये जो लठ लेके आए हैं इनको पूजा से प्रयोजन है क्योंकि पूजा करने वाले को लठ लेके आने की क्या जरूरत थी? थींबरी और दिगंबरी तो कुछ बड़े भेद नहीं हैं, मगर मेरा अर्थ ना चाहती एक ही महावीर के सिर से, से एक की ही पूजा है लेकिन उसमें भी थोड़ थोड़े थोड़े हिसाब लगा लिए जरा जरा से हिसाब अब महावीर में ज्यादा हिसाब लगाने की सुविधा भी नहीं नग्न खड़े इसमें तुम फर्क भी क्या करोगे लंगोटी भी नहीं लगा सकते तो छोटा सा हिसाब बना लिया है। दिगम्बरी पूजा करते महावीर की बंद आंख अवस्था में और सुताम्बरी पूजा करते हैं खुली आंख अवस्था तब पत्थर की मूर्ति ऐसा आंख खोलना बंद तो होना हो नहीं सकता तो सुताम्बरी एक नकली आंख छिपका देते ऊपर से खुली आंख भीतर बंद किए वो मूर्ति भीतर बंद लाख की है ऊपर से खुली आंख चिपका ली आप पूजा कर ली क्योंकि वो खुली आंख भगवान की पूजा करते दिगंबरी आते वो जल्दी से निकाल आँख अलग कर देते महावीर से तो कुछ लेना देना नहीं तुमने कहानी सुनी एक गुरु के दोस्त थे एक भरी दोपहरी गर्मी के दिन और दोनों पैर दाप रहे थे एक बाया एक दाया बांट लिया था उन्होंने आधा आधा तो दोनों को सेवा करनी गुरु का भी झगड़ा मत करो सेवा करो बांट लो गुरु तो सो गया उसकी थोड़ी झपती आ गई करबट ले ली तो पैर दाएं पैर को पड़ गया तो जिसको दाएं पैर मिला था उसने दूसरे का अपने पैर को ये मेरे बर्दाश्त के बाहर रेख हटा ले तो दूसरा भी उसने कहा कौन है मेरे पैर को हटाने वाला यही रहेगा वो दोनों डंडे ले आए आवाज सुन के गुरु की नींद खोल उसने कहा जरा रुको गुरु को मारने को डंडे ले आए क्योंकि वो पैर वो जिसके पैर पे पैर पड़ गया था वो दूसरे पैर को हटा देना चाहता था वो डंडा ले आया था कि अगर ऐसे नहीं होगा तो डंडे से हटा दिया जाए गुरु ने कहा जरा ठहरो पैर मेरे और दोनों पैर मेरे मगर विभाजन मेरे तेरे का झंझट लाता है तुमने जिंदगी में इतनी बार मेरा बनाया और हर बार उजड़ा अब तुम यहां तो मेरा मत बनाओ यहां तो मेरा लाओ ही मत तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं तुम फर्क समझो अगर तुम्हारे भीतर समझ हो तो तुम मेरे बनना चाहोगे ना कि मुझे अपना बनाना चाहोगे तुम कहोगे कि मैं राजी हूं मुझे अपना बना ले तुम कहोगे कि मैं समर्पित होने को राजी हूं मैं अपने को छोड़ने को राजी हूं मुझे अपने में लीन कर लेकिन तुम कह रहे हो तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ मुझे तुम अपनी मुट्ठी में लेना चाहते हो नहीं मैं ऐसी कोई सुविधा नहीं देता मैं किसी की मुठ्ठी में नहीं इसलिए बहुत से लोग मुझसे नाराज होकर चले गए क्योंकि उनकी मुठ्ठी में मैं नहीं आता वो चाहते थे कि उनकी मुठ्ठी में रहूं वे जैसा कहें वैसा करूं वे जैसा कहें वैसा बोलूं वे जैसा कहें वैसे उठू बैठूं ये सब मुठ्ठी फैलाने के ढंग अजीब लोग हैं किसी के घर में मैं ठहर जाता था तो समझे उनके घर में ठहरा तो वो मुझे ये भी बता देते कि आज आप बोलने जा रहे हैं ये बात जरूर बोलना तुम मुझे बता रहे हो कि ये बात जरूर बोलना मैं अगर बोलने भी जा रहा था तो खत्म अब नहीं बोलूंगा खिलौट के मेरे साथ मुझे गाड़ी में लेके आते तो रास्ते ये बात आप न कहते तो अच्छा था इससे कई लोगों को धक्का लग गया होगा दोबारा आप ये बात मत कहना लोग ऐसे मूड़ है कि उन्हें पता नहीं वो क्या कह रहे हैं किससे कह रहे हैं उन्हें होश ही नहीं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं मुकद्दर आजमाना चाहता हूं मुकद्दर तुम्हारा अभी तक फूटा नहीं कितने जन्मों से आजमा रहे हो खोपड़ी सब जगह से फिट गई है अभी भी मुकद्दर आजमाना चाहता हो अब छोड़ो ये मुकद्दर आजमाना बचकानी बात है ये भी अहंकार का ही फैलाव है इसमें भी दुनिया को कुछ करके दिखाने का भाव है कि कुछ करके दिखा दू कुछ होकर दिखा दू मुझे बस प्यार का एग्जाम दे दे देखो जैसे प्यार चाहिए हो उसे प्यार देना सीखना चाहिए मांगना नहीं मांगने से प्यार नहीं मिलता जो मांगने से मिलता वो प्यार होता ही नहीं प्रेम के मिलने की एक ही कला है कि दो तुम मांग मांग के भिखारी होने की वजह से तो चूके आज तक मिला नहीं जहां गए भिखारी की तरह खड़े हो गए प्रेम मिलता सम्राटों को भिखारियों को नहीं धिकारी को भिक्षा मिलती प्रेम नहीं मिलता और भिक्षा कभी प्रेम नहीं सहानुभूति और सहानुभूति में क्या रखा है दया दया में क्या रखा है मांगोगे तो जो मिलेगा वो दया होगी और दया बड़ी लचर चीज है दोगे तो जो मिलेगा प्रेम होगा प्रेम उसी मात्रा में मिलता है जितना दिया जाता है जो अपना पूरा हृदय उंडेल देता है उसे खूब मिलता है खूब मिलता है चारों तरफ से बरस के मिलता है प्रेम पाने के लिए जुआरी चाहिए बिखारी नहीं सब दांव पे लगाने की हिम्मत होनी चाहिए और क्या एक जाम मांगते हो एक जाम से क्या होगा तुम्हारे ऑंठों पर लगेगा मुश्किल से पूरा सागर उपलब्ध हो और तुम जाम मांगो मगर कंजूसी कैसी ऐसी हो गई देने की हिम्मत नहीं रही है तो लेने की हिम्मत भी खो गई जो देना नहीं जानता वो लेना भी नहीं जानता है क्योंकि वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं उनमें भेद नहीं है यहां तुम तो भिक्षा मत मांगो इसलिए मैंने जान के बुद्ध के प्यारे शब्द भिक्षु को अपने सन्यासी के लिए नहीं चुना जान के नहीं तो बुद्ध से मेरा लगाव गहरा है मैंने स्वामी शब्द को चुना क्योंकि मैं तुम्हें मालिक बनाना चाहता हूं मैं चाहता हूं तुम सम्राट बनो तुम भिक्षा की आदत छोड़ो तुम मांगना ही बंद करो मांग, मांग के ही तो तुम्हारी यह दुर्दशा हो गई अब मांगो ही मत अब जो मिल जाए उससे राजी, जो न मिल जाए उससे राजी। अब तुम्हारे राज्यपन में कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए मिले न मिले और तुम पाओगे कि इतना मिलता है इतना मिलता है कि संभाले नहीं संभालता तुम्हारी झोली छोटी पड़ जाएगी तुम छोटे पड़ जाओगे मगर कला गणित समझ लेना देना गणित दो करीब करीब लोग जानते ही नहीं कि प्रेम देना यानी क्या मेरे पास इतने लोग आते उनमें से अधिक की शिकायत यही होती है कि प्रेम नहीं मिलता मगर कोई ये शिकायत करने नहीं आता कि मैं प्रेम नहीं दे पाता तब मैं सोचता हूं कि जब किसी को प्रेम नहीं मिल रहा है तो किससे ये मांग रहे हैं यही तो देने वाले यही लेने वाले पति भी मुझसे आगे कह जाता है कि मुझे प्रेम नहीं मिलता पत्नी से पत्नी मुझसे मुझसे कह जाती कि मुझे प्रेम नहीं मिलता पति दोनों लेने को उतारू देने को, कोई राशि नहीं मिले कैसे ये सौदा हो तो हो कैसे ये बात बने तो बने कैसे दोनों एक दूसरे पर नजर लगाए बैठे हैं कि दो और कोई देना नहीं चाहता दूसरा भी यही नजर लगाए बैठा है कि दो दोनों की मांग एक ही है पूर्ति कैसे हो पूर्ति तो तब हो सकती है जब दोनों दे तो दोनों को मिले इस जगत से तुम्हें बहुत कम प्रेम मिलता है क्योंकि तुम देते ही नहीं नहीं तो ये जगत चारों तरफ से प्रेम से भरा यहाँ फूल फूल पत्ती पत्ती पर प्रेम का संदेश है यहाँ कण कण रत्ती रक्ति पर प्रेम की पाती है परमात्मा तुम्हें बहुत तरह से पातियां भेज रहा है मगर तुम्हें देने की कला नहीं आती इसलिए तुम लेने से चूक जाते हो मुकद्दर आजमाना चाहता हूं मुझे बस प्यार का एग्जाम दे दे, मैं सब कुछ भूल जाना चाहता हूँ यहाँ मैं शराब निश्चित बांटता हूं मगर वो शराब ऐसी नहीं कि तुम भूल जाओ वो शराब ऐसी है जो हौसला है वो होश लाने वाली शराब बेहोशी लाने वाली शराब तो मिल रही लाने वाली शराब में कितना मूल्य है थोड़ी देर को भूल जाओगे फिर याद आएगी और घनी होके आएगी थोड़ी देर को भूल जाओगे तब भी भीतर तो सरकती ही रहेगी चिंता से भरा आदमी शराब पी लेता, चलो रात गुजर गई सुबह फिर चिंताएं वहीं वहीं खड़ी और बड़ी होकर खड़ी क्योंकि रात हल करती तो, तो चिंताएं भीतर गहरी मजबूती से जड़ जमा लेंगी उनको हल करना रोज रोज कठिन हो जाएगा बेहोशी से कुछ लाभ नहीं है और तुम संगीत में भी बेहोशी खोजते हो और तुम सुंदरी में भी बेहोशी खोजते हो और तुम संपत्ति में भी बेहोशी खोजते हो और तुम सम्मान में भी बेहोशी खोजते हो तुम बेहोशी ही खोजते हो यहां तो कम से कम बेहोशी खोजने ना हो यहां होश खोजो हो यहां जागो निश्चित ही ये जागना भी एक ऐसी अद्भुत कीनिया इससे तुम जागोगे भी और मस्त भी हो जाओगे इसलिए मैं इसको खराब भी कहता हूं तुम जागोगे भी और डोलोगे भी मगर डोलना अगर बेहोशी में हो तो कुछ मजा न रहा वो तो नींद का डोलना है जाग के डोलो होश से भरे नाच होश भी हो और नाच भी हो होश भी हो और रस्तार भी बहे भीतर होश का दिया जले और बाहर मैं चाहता हूं तुम ऐसे सन्यासी हो जाओ कि जिसके भीतर बुद्ध जैसा दिया जलता हो और जिसके बाहर मीरा जैसी मस्ती हो तुम ऐसा जोड़ बनो इस जोड़ पर कोशिश नहीं की गई ये जोड़ अब तक संभव नहीं हुआ है इसलिए अतीत में सन्यास अधूरा अधूरा रह गया है आधा आधा रह गया है पूरा सन्यासी होश से भरा होगा और मदमस्त भी होगा दिया भी जला होगा ध्यान का और प्रेम की धारा भी बहती होगी पूर्ण सन्यासी बनो एक अपूर्व अवसर तुम्हें मिला है इसे चूकना मत चूकने की संभावना सदा ज्यादा है अगर न चुके तो तुम कुछ ऐसा जान लोगे तुम कुछ ऐसे हो जाओगे जैसा कि इसके पहले संभव नहीं था एक ढंग के सन्यासी हुए एकांगी एक ढंग का सन्यास भी सुंदर है संसार से तो बहुत सुंदर है लेकिन बहुआयामी सन्यास के सामने ठीक है। जिससे हीरे पर देखा ना बहुत पहलू होते जितने पहलू होते उतनी हीरे की चमक बढ़ती जाती ऐसे ही जितने तुम्हारे संन्यास में पहलू होंगे उतनी चमक बढ़ती जाएगी उतनी गरिमा बढ़ती जाएगी उतनी ही तुमसे ज्यादा किरण प्रकट होंगे और ये दो पहलू तो होने ही चाहिए कि तुम्हारे भीतर होश का दिया हो और तुम्हारे भीतर होश के दिए के साथ साथ मस्ती की लहर होश का दिया ऐसा ना हो कि तुम्हें सुखा जाए रेगिस्तान बना जाए तुम में फूल भी खिले और तुम में फूल ही खिले इतना ही नहीं क्योंकि अगर फूल ही खिले और भीतर बेहोशी रहे तो मजा ना रहा भीतर दिए की ज्योति भी फूलों पर तो पड़ती हो फूल अंधेरे में खिले तो मजा नहीं और दिया रेगिस्तान में जले तो मचा नहीं बगिया में जले दिया फूल भी और दिए में दिखाई भी पड़े मस्ती भी हो और होश में मस्ती दिखाई भी पड़ती रहे मस्ती बेहोश ना हो और होश गैर मस्त न हो इस नए संन्यास को ही जन्म दे रहा हूं तुम एक महान प्रयोग में सहभागी हो रहे हो तुम्हें शायद पता हो अपने सौभाग्य का या ना पता हो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 उसको कारागृह की कोठरी में डाल देते तानों पे ताले जड़ देते हाथों में जंजीरें पैरों में जंजीरे और मिनटे में नहीं बीतती तीन मिनट से ज्यादा उसको कभी नहीं लगे थे जीवन में किसी भी स्थिति से बाहर आ जाने बड़ी चौंकाने वाली उसकी कला थी लेकिन इटली में वो हार गया इटली में जाके बड़ी बुरी तरह हरा घंटे भर तक निकल सका तीन घंटे लगे जो भील इकट्ठी हो गई हजारों लोगों की वो तो घबरा गए की मर गया वो क्या हुआ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 सांकल भी नहीं चढ़ी थी सांकल भी चढ़ी होती तो खोल लेता ना, सांकल थी न ताला था भी नहीं वो बड़ा घबराया उसने सब तरफ खोजा होगा कोई उपाय नहीं दिखे पहली दफा हारा तीन घंटे बाद लोगों ने पूछा फिर कैसे निकले उसने कहा ऐसे निकले कि जब तीन घंटे बाद बिल्कुल थक गया और गिर पड़ा दरवाजे को धक्का लगा दरवाजा खुल गया सोच लिया की आज तो प्रतिष्ठा पानी में मिल गई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 चकित होने जैसी बात तितली का होना असंभव जैसा होना है होना नहीं चाहिए इतनी सुंदर तितली इतनी रंग बिरंगी तितली यूं उड़ी जाती। बच्चा चकित है भागा। तुम उसका हाथ खींचते हो कहते हो कहा जाते हुआ। बच्चा घास में फूले खींच खिले फूल को देख के विमुक्त हो जाता रसलीन हो जाता कंकड़ पत्थर बीनने लगता समुद्र के तट पर रंग बिरंगे कंकर पत्थर तन कहते ही तो क्या कर रहा सजूल ये चीजें कहा ले जा रहा तुम तुमसे बचा के भी बच्चा अपने खीसों में कंकड़ पत्थर भर ला था रात उसकी माँ को उसके बिस्तर में से कंकर पत्थर निकाल कर अलग करने पड़ते इन कंकर पत्थरों में बच्चे को अभी उतना दिख रहा है जितना बाद में तुम्हें हीरो में भी नहीं दिखेगा इस बच्चे के पास अभी गहरी आंख यहां हर चीज रहस्य में छोटे से कंकड़ में भी तो परमात्मा विराजमान है हर कंकड़ हीरा है होना ही चाहिए कि हर कंकड़ तो उसी के हाँ साक्षर है होना ही चाहिए हर पत्ती पर वेद है हर फूल में उपनिषद है हर पक्षी की आवाज में कुरान की आयत है होनी ही चाहिए क्योंकि वही तो बोलता है क्योंकि वही तो खिलता है क्योंकि वही तो ओढ़ता है वही है बच्चा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 गर्भवती थी नौ महीने पूरे हो गए थे पति बड़ा बेचैन खड़ा है पर्दे के बाहर डॉक्टर भीतर गया दीतर से डॉक्टर बाहर जहां का खिड़की में से। और बोला कि हथौड़ी होगी थोड़ा डरा पति की हथौड़ी पत्नी गर्भवती है हथौड़ी की क्या जरूरत मतलब उसने कहको होगी जरूरत उसने हथौड़ी ला कर फिर थोड़ी देर बाद उसने बोला स्कूल ड्राइवर नहीं ये डॉक्टर है कि कोई मैकेनिक आ गया कि क्या मामला है मगर मांगता है तो उसको स्क्रू ड्राइवर दे दिया थोड़ी देर में बोला आ रहा तब तो उसने है। उसने कहा हद मामला क्या मेरी पत्नी को हुआ क्या उसने कहा पत्नी की बकवास मत करो अभी मेरी पेटी नहीं खुली तुम पत्नी की लगा रहे तुम औजार मांग रहे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 चाहे के कारण तनाव पैदा होता है तनाव भरे चित्त में परमात्मा की छवि नहीं बनती चाहे के कारण तरंगें उठाती हैं, तरंगों के कारण सब कंपन पैदा हो जाता है कप्ते हुए मन में परमात्मा की छवि नहीं बनती थी। ठीक से समझो जो तो कपता हुआ मन ही संसार है पूछा है तुमने मनोमंथन करने पर तो पता चला की सांसारिक वासनाएं तो नहीं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 मुझे समझने की भी वासना नहीं शांत बैठो, कोई वासना नहीं चित्र निस्तरंग क्या पानी को बचा उस निस्तरंग चित्र में क्या कमी है वही निस्तरंग चित्र तो आपकाम है वही निस्तरंग चित्र तो ब्राह्मण है उसी को मैं ब्राह्मण कहता हूं निस्तरंग चित्र अकंपित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 और जब लोगों से बंद करते थे तो तालो नहीं बंद करते थे ताले खुलवाने के लिए तो बंद करते थे मगर ये इटालियन बाजी मार ले गए को बुरा हराया खूब गहरा मजाक किया स्वभावतः तुम भी हुने की जगह होते तो ताले खोसते रहते और जिसको तीन मिनट में बाहर निकलना हो उसकी बेचैनी स्वभावता पसीना पसीना हो गया हो तीन मिनट के तो बात घंटा बीत गया बार बार घड़ी देखता होगा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 हृदय की धड़कन बढ़ी होगी पसीना पसीना हुआ जा रहा होगा जितना पसीना हुआ होगा जितना रक्तचाप बढ़ा होगा जितनी घबराहट बढ़ी होगी उतनी ही तेजी से ताला खोजता होगा जितना ताला खोजता होगा उतनी ही बुद्धि खो गई उतना ही बोध खो गया ये बात तो उठे भी कैसे कि दरवाजा खुला हो दरवाजा खुला है लेकिन चाहत के कारण नहीं खुल पा रहा है चाह छोड़ो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 स्वर्ग में क्या चाह रहे हैं वही अप्सराएं जिनको तुम यहाँ चाह रहे हो तुम फिल्म अभिनेत्रियों में देख रहे हो तुम जरा आधुनिक हो वो जरा प्राचीन वो जरा उर्वशी इत्यादि की सोच रहे हैं। वो पुरानी फिल्म अभिनेत्री है सोच रहे वहाँ मिलेगा तुम सोचते हो यहीं चले जाएं बाजार में और दो कुल्हर पी लें और वो सोचते है वहाँ पियेंगे बहस्त में जहाँ झरने बह रहे हैं शराब के यहाँ क्या पीना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 तुम छणभुंगुर से राजी नहीं हो तो तुम्हारा लोह बहुत बड़ा लोह बहुत बड़ा है तुम बहनकर संसारी हो फिर मैं किसको आध्यात्मिक कहता हूं जिसकी कोई चाह नहीं जो बिना चाह जीता है जो कहता है यही जियेंगे अभी जिएंगे जिसके लिए वर्तमान कल्प वृक्ष है जिसके लिए जैसा है वैसा होना स्वर्ग है जहां है वही मोक्ष है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 अब तुम वृक्ष पर से गिर पड़ो और कहो गुरुत्वाकर्षण ने मेरी टांग दी। गुरुत्वाकर्षण को इससे क्या लेना देना गुरुत्वाकर्षण को तुम्हारी टांग का पता भी नहीं तुम्हारी टांग इतनी महत्वपूर्ण भी नहीं कि गुरुत्वाकर्षण इसको तोड़ने के लिए कोई विशेष आयोजन करे आ ही चुग के गिर गए हैं तुम्हारी आशाएं व्यक्तिगत थी और तुम्हारी व्यक्तिगत आशाओं के कारण ही उन पानी फिर जाता है समस्ती की भाषा में सोचो समस्ती के साथ सोचो विपरीत नहीं धारा में बहुत धारा से लड़ो मत फिर तुम्हारी किसी आशा पर तो कभी पानी ना फिरेगा और अगर तुम ठीक से समझे तो मतलब क्या हुआ मतलब यह हुआ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 इस तल्लीनता में प्रार्थना उमकती है पूछते संसार में बड़ी क्रूरता पूर्वक किसको उत्सुकता है बड़ी क्रूरता पूर्वक तुम्हारी टांग तोड़ गुरुत्वाकर्षण ने तुम्ही गिरे होगे, ग तुम्ही ऐसे ढंग से गिरे होगे।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 बाकी दुखी होने वाले और कहेंगे हमारी आशाओं पर पानी फेर दिया और तुम ये मत सोचना कि जो प्रधानमंत्री हो गया वो सुखी होने वाला वो प्रधानमंत्री होते कुछ और सोचने लगता है कि मैं सारी दुनिया जीत लू कि हिंदुस्तान से क्या होगा अखंड भारत बना लूं पाकिस्तान को तो कम से कम हड़प ही लूं कि बांग्लादेश को तो पी जाऊ की सिक्किम तो गया अब नेपाल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 जो न हो बिल्कुल ठीक उनको तुम कैसे तोड़ोगे उन पर तुम कैसे पानी फेरोगे ख्याल रखना यहाँ तो हर एक आसान से भरा है। में गीत पढ़ता था खेत के सब्जे में बेसुध पड़ी है दुबकी एक पगडंडी की कुचली हुई सी तेज कदमों के तले अध किनारों पर जवा सि के चेहरे तक कर चुपसी रह जाती है सोच के बस यू मेरी कोह कुचल देते ना रहगीर अगर मेरे बेटे भी जवान हो गए होते अब तक मेरी बेटी भी तो बिहानी के काबिल होती पगडंडी मगर ये बात मुझे प्यारी लगी खेत के सब्जिया में बेसुध पड़ी है दुबकी एक पगडंडी की कुचली हुई अदमुसी लाश लेकिन पगडंडी भी ऐसी आसान रखती सभी रखते तेज कदमों के तले दर्द से कराहती, दो किनारो पे मेरी सिख कुचल देते न अगर। अगर को डाला होता चल चल के मेरे बेटे भी जमा हो गए होते अब तक मेरी बेटी भी तो बिहने के काबिल होती सभी के भीतर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 जब कोई प्रार्थना नहीं बचती तब परमात्मा प्रकट होता है छोड़ो बेकमंगापन सम्राट होने की घोषणा करो विराट के साथ एक होकर चलो विराट के साथ नाचो, इस विराट की रासली में सम्मिलित हो अलग थलग ध्यान न रखो अलग थलग ना चलो वृक्ष और नदियां और पहाड़ और चंद जिस में जी रहे हैं उसमें तुम भी जियो तुम भी हरे हो जाओगे तुम्हारी लाली भी फूल बन के प्रकट होगी तुम्हारा सोना भी प्रकट होगा तुम्हारे जीवन की महिमा निश्चित प्रकट हो सकती है मगर तुम अपना आपा छोड़ो मैं भाव छोड़ो इसलिए बुद्ध ने कहा जो अनकता को उपलब्ध हो जाए जो जान ले की मैं नहीं वही ब्राह्मण है एस धम्मो सनंतन आशीत